جنجر بریڈ مین ایک دفعہ کا ذکر ہے ایک بڑیہ اپنے خواند کے ساتھ ایک چھوٹے سے گھر میں رہتی تھی اس جوڑے کے کوئی بچے نہیں تھے وہ بہت تنہا محسوس کرتے تھے تو ایک دن بڑی عورت نے ادرک کی روٹی سے ایک بچہ بنانے کا فیصلہ کیا پیارے میاں میں آج ایک جنجر بریڈ مین بیک کروں گی اس نے سارا کچھ پاس رکھ لیا फिर उसने बहुत ध्यान से आटे को गूंथा उसका पेड़ा बनाया और उसमें से बहुत प्यारा सा जिंजर ब्रेड मैन काट लिया हाँ, क्या बेहतरीन दिख रहा है ये जिंजर ब्रेड मैन मैं, मैं इसे अभी बेक करूँगी. बूढ़ी औरत ने उसे ओवन में डाला बेक करने के लिए उसने थोड़ा वक्त इंतजार किया फिर वो दोबारा ये मजेदार खुशबू इसकी। उसने पीसी हुई चीनी से उसके बाल और मुंह बनाए, और कैंडी से उसकी आंखें तैयार की, और बेरियों से उसके बटन बनाए। जब वो पूरी तरह से तैयार हो गया, तो जिंजरब्रेड मैन शालांग मार कर खड़ा हो गया। वो औरत घबरा गई, जिंजरब्रेड मैन को भागता हुआ देखकर, मुझे मत खा� भागो भागो जितना तेज भाग सकते हो भागो मुझे कोई नहीं पकड़ सकता मैं जिंजर ब्रेड मैन हूँ। बूढ़ी औरत उसके पीछे भागी मगर उसे पकड़ न सकी जिंजर मैन तो भागता गया और भागता गया भागते हुए गाय ने उसको देखा तुम्हारी खुशबू बहुत ताजी है खाने के लिए बहुत बेहतरीन मैं एक बूढ़ी औरत को छोड़के भागा हूँ। तुम जैसी मोटी गाय को भी छोड़के भाग सकता हूँ। हाँ भाग सकता हूँ। हा और गाय ने उस छोटे आदमी का पीछा करना शुरू किया। लेकिन जिंजर Gingerbread मैन तो बहुत तेज भाग रहा था। भागो भागो। इतना तेज भाग सकते हो भागो। मुझे कोई नहीं पकड़ सकता मैं Gingerbread Man हू गाय उस बूढ़ी औरत के साथ जिंजरब्रेड मैन के पीछे दौड़ती रही, लेकिन वो उसे पकड़ न पाई। जिंजरब्रेड मैन भागता चला गया और जल्द वो एक पिक से रास्ते में मिला। तुम बहुत मज़े के लगते हो, मैं तो तुम्हें अभी खाना चाहती हूँ। ज़्यादा कोशिश करो पिक, तुम मुझे नहीं पकड़ सकते। मैं उस ब� मैं तुमसे भी भाग सकता हूं हाँ! मैं भाग सकता हूं आगो, भागो भागो कितना तेज भाग सकते हो भागो मुझे कोई भी पकड़ सकता मैं जिंजरब्रेड मैन हूं जिंजरब्रेड मैन का पीछा करने के लिए एक गाय और बूढ़ी औरत के साथ शामिल हो गया लेकिन उसे पकड़ ना पाया जिंजरब्रेड मैन भागता और भागता चला गया जब क्या खाना है मैं इसे अपने चूजों को खिलाऊंगी मुर्गी जिंजरब्रेड मैन के पीछे भागने लग पड़ी तुम खाने में चुगने के लिए बेहतरीन लगते हो मैं तुम्हें घर अपने चूजों के पास ले जाऊंगी मिस्टर जिंजरब्रेड मैन मैं एक बूढ़ी औरत से भागा हूँ मैं एक गाय से भागा हूँ और मैं एक पिक से भागा हूं। तो हाँ मैं भाग सकता हूं भागो भागो इतना तेज भाग सकते हो भागो मुझे कोई नहीं पकड़ सकता मैं जिंजर ब्रेड मैन हूँ मुर्गी उस पूरे गिरोह के साथ जिंजर ब्रेड मैन के पीछे भागी लेकिन उसे पकड़ न पाई जिंजर ब्रेड मैन अपने ऊपर बहुत फخر कर रहा था ये लोग कितने सुस्त दौड़ते हैं वो जब एक दरिया को देखके ठहर गया। वो डर गया कि कहीं वो पानी में गीला ना हो जाए। दरिया के पास उसने एक लूमरी देखी जो पानी पी रही थी। आज पेट के लिए क्या जबरदस्त खुराक। लूमरी भी जिंजरब्रेड मैन के पीछे भागना शुरू हो गई। एक जवान बंदे, क्या हम दोस्त बन सकते हैं अगर तुम बुरा ना मनाओ? یہ پہلی بار تھا کہ جنجر بریٹ مین نے کچھ ایسی بات سونی وہ بڑا خوش ہوا اچھا جناب لومڑی مجھے کوئی اعتراض نہیں مگر میری ایک شرط ہے جی آگے بتاؤ جنجر بریٹ کیا آپ میری دریا پار کرنے میں مدد کر سکتی ہاں جوان آدمی کیوں نہیں جنجر بریٹ مین بہت آسودہ ہوا آ جاؤ میسٹر جنجر میرے پر سوار ہو جاؤ میں دریا پار کرانے میں تمہاری مدد کروں گی جنجر بریٹ مین اس کی پیچ پر سوار ہوا اور جو ہی وہ مکار لومری دریا کے دوسرے کنارے تک پہنچی اس نے اس کو ہوا میں اچھالا اور اپنا بڑا سا مو کھولا گروپ اور جنجر بریٹ مین اندر سے لگے یکینا یہ بہت مزیدار تھا कोको कोको कोको वो जिंजरब्रेड मैन का इक्तताम था।